सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं वीर्यं करवाहै तेजस्विना धीतमस्तु मा Vesha Vahey Om oh. Shanti Shanti Shanti Shanti Namaste Namaste I love you का चल पिले सप्ताह का पढाया स्वयं राजन्ता इति स्वाजन्ता इति स्लो अ याद आ गया हाँ तो ऊ कालो जुदीर्घ प्लुत तो इस पर हमने कहा था व्याकरण पढ़ने के लिए आठ चीज की आवश्यकता होती है क्या क्या याद है आपको आनंद जी क्या क्या सूत्र पाठ सूत्र पाठ याद होना चाहिए हम्म फिर पदछेद विभक्ति समास, अनुवृत्ति अर्थ उदाहरण और सिद्धि मेरे न खुश कर दिया आपने बहुत अच्छा और सभी को याद है राजभल्ला जी आपको याद है हाँ जी हाँ बोलिए आप विभक्ति समास, अनुवृत्ति अर्थ उदाहरण सिद्धि आप शायद दूर है इससे सुनाई नहीं दे रहा है मुझे पास, पास, पास में आकर के बोलना होगा कान के पास बोलिए विभक्ति समास अर्थ, बहुत सुंदर अच्छा जी और कुलदीप जी आपको याद है हाँ आचार्य जी प्रयत्न मैं कर देता हूँ अषाध्याय कंटस्थ होना चाहिए फिर पदच्छेद होना चाहिए अनुवृत्ति समास आ, फिर, के बाद विभक्ति पदछेद विभक्ति या समास और उसके बाद आ, आ, क्या बोलते है उदाहरण फिर उदाहरण उदाहरण क्रम इन ऑर्डर इससे उधर उधर नहीं कीजिएगा क्रम यही चलेगा जी जी प्रतीक जी आपको याद है नहीं मुझे याद नहीं है लेकिन मैंने लिखा हुआ है यहाँ हाँ वो याद कर लीजिएगा तो मतलब याद करेंगे मे मस्तिष्क मि चे मूत्र विभक्ति समाज उदाहरणी बताया यही है। इतना यदि पढ लते है इ यदि हैकर पढ लि अन्य जिने भी है इ रक्षा करणीय इसी के लिए जैसे भारत देश है ना जी इंडिया है अब इंडिया है या कोई भी अमेरिका है इसकी सीमा है भारत की जो सीमा है वही भारत देश है परंतु उसमें जो भी सीमा पर रहता है और जो रहता है अन्य जितने भी और क्रियाएं हैं उसकी रक्षा मात्र के लिए है तो ऐसे ही ये जो आठ चीज है ये जो इसका जिसका नाम व्याकरण है इसी का नाम व्याकरण है इसी व्याकरण को सुरक्षित रखने के लिए इसी व्याकरण को प्रोटेक्ट करने के लिए अन्य जितने भी है महावास इत्यादि है सब इसी के प्रोटेक्ट करने के लिए तो ये जितना मजबूत हमारा होगा सूत्र पाठ पदछेद विभक्ति समास अनुवृत्ति अर्थ उदाहरण सिद्धि ये जितना हमारा मजबूत होगा उतना ही हमें अन्य काशिका वृत्ति महाभाष्य इत्यादि जो है अधिक गति अधिक समझ में आएगा इसलिए अधिक अधिक से अधिक इसके हमें मे आये उप हे प्रयासारो ह बता पदच्छेद हि था, था। काल प्रथमा विभक्ति एकवचन अच्छ प्रथमा विभक्ति एकवचन ह्रस्व दीर्घ प्लुत भक्ति एक ये हमने बता दिया था। नहीं जी जी था दूसमा विभक्ति अवसमास मे बता काल मे समास में बताया था कि उकाला में समास है और रस में समास है तो, समास किसका नाम है? तो कि न तु बता समसनम समसन का नाम समास है न समासेकरण और वहां पर संक्षेपीकरण का मतलब है कि बहुनाम, नाम पदा नाम मिलता एक पद भवनम समास पर हमने बताया था कि किसी भी चीज का हम लक्षण करते हैं किसी की भी हम परिभाषा देते हैं तो वह परिभाषा तीन दोषो से रहित होना चाहिए अति अव्याप्ति असंभव दोष त्रय शून्यत्व ही लक्षणत्वम लक्षण का लक्षण है जिसकी हम परिभाषा कर रहे हैं उस परिभाषा का परिभाषा है जिसका हम पहचान बता रहे हैं उस पहचान का पहचान तो इन तीन दोषो से युक्त नहीं होना चाहिए किसी भी एक दोष से युक्त होता है तो वह निर्दुष्ट नहीं माना जाता है वह सदोष होता है वह दुष्ट लक्षण होता है इसी में हमने उदाहरण दिया था कि यदि हम गौ का लक्षण करते हैं तो गौ का यदि कोई गौ कहता है कि एक सफवत्वम गोतवम एक खूर है जिसके पास उसका नाम गौ है तो एक खूर नहीं होता यह गौ मात्र में नहीं गटता असंभव दोष से ये लक्षण ग्रसित है इसलिए परिभाषा ठीक नहीं है दूसरा हमने उदाहरण दिया था कि यदि कहते हैं शुक्लत्वम गोत्म यदि सफेद का जो होना है सफेद वाली जो है वह गऊ है सफेद जो जो है वह गऊ है तब तो सफेद वाली जो गौ है उसमें तो घट जाएगा परंतु जो काली होगी चितकबरी जो होगी धवली जो होगी उसमें नहीं घटेगा तो ये अव्याप्ति दोष से ग्रसित है तो ये भी लक्षण ठीक नहीं है तीसरा हमने बताया था कि अ अति व्याप्ति जैसे कृष्णत्वम गोतम हमने कह दिया वाली है उसका नाम गौ है तो क्या होगा सिंह वाली जितने है, वो तो गौ है ही परंतु उससे अधिक भैंस में बकरी में और भी जो है जानवर है जिसके पास सिंह होता है उसमें भी घटने लग जाएगा इसलिए ये भी लक्षण ठीक नहीं है तो इन सब को विचार करके फिर कहते हैं मैंने कह दिया था कि गल इचारते शासनादिव गोत्व गलकम्बलवत्त्वम गोत् गलकम्बल वा गलकम्बल कहते हैं सासना को शासनादिने शासन कोते गलकम्बल धनत्य सासना शासन सासन, शासना मन्य गलकम्बलो शासन आदि अ गायि प्रणी गर्दन मे लटकता शासनादिव गलकम्बलम् इति गोत्वम् गलकंबल वा शासनादि वे हैका गौ है समास का भी जो निर्दुष्ट लक्षण समसनम समास कर दिया ठीक है परंतु उसका परिष्कार करने के लिए फिर बताया बताया मैंने कि इसका मतलब यह है कि बहुनाम पदाना मिलित्वा एक पदनम एक पद भवनम समास नहीं तो समसनम संक्षेपी करना तो प्रत्याहार भी होता है तो इसीलिए हमें हर में किसी में प्रयास करना चाहिए कि निर्दुष्ट लक्षणे जैस पढेगे वैसे वैसे योग्यता बहेगी आकाले पमासे है काले भी ऊ है काल द्बैरीर्घप्रस्व दीर्घ प्लुत तीन शब्द है तु ऊ कालो है में दो तरिके का समास है एको से पहले तो यह समझना कि जो है पर दीर्घ ऊ जो दिख रहा है सभी को दिख रहा सिखरा लिपि मे देवनागरी लिपि काला वर्ण उच्च शिक्षा हा कि सी खोलेगे ते समझा प्रति कोसा दीर्घ है ह्रस्व है, खोल। है, है कि, है कि प्लुत हैर्घ दीर्घ दीर्घ वेरि तो दीर्घ जन पूरन्तीर्घ तु दीर्घ तीन ऊ का है तीन ऊ मिला हुआ है हुआो हस्व ऊ जि कि अ और मिलकर क्या होता है? आ।, आ, वेरी आ, और आ मिला दितु आी नहीं जी एक हस् दीर्घ हुआ और आ को दीर्घ कर देंगे और अ प्लस आ इजकल टू आ तो यदि मैं आपसे पूछू कि इस आ में कितने वर्ण है तो क्या बोलेंगे दो दो, दो, दो वर्ण है मैंने अस्व है और दीर्घ मैंने अ है और आ है ऐसे ही कहूंगा फिर अब आ है फिर प्लस प्लूत अ प्लस प्लूत अजकल क्या होगा आ प्लस आ अ इ आ, आ।, आ।, आ दीर्घी होगा लंबा प्लक्ल आ आ आ आ आ प्लस आ प्लस आ टू आ। में आया किसी समझा कि संका टू क्वचन प्रति ऐे उ प्लस ऊ प्लस कह सकते हैं कि हमने जो आपको अभी बताया ऊ प्लस ऊ प्लस ऊ इज कल टू ऊ इस उ में कितने ऊ मिले हुए हैं तीन।, तीन कहेंगे ना जी। तो बस ऊ काला में जो ऊ है वह तीन ऊ है ऊश्च ऊश्च क्या बताया मैं ऊश्च उश्चा, उश्चा, उश्चा। उश्चा। इसका कर देंगे ऊश्च एक्सेस कर्गे त एक्सेस केगे तु क्याीर्घ उ दीर्घ ऊ प्ली सिद्धि केगे तु सु औ जाएगा।, जाएगा जी जस ज सुरी ऊ प्लस जस जस में ज का लोप कर देंगे बच गया अस क्या बन गया अफ अब ऊ प्लस अस अब एक सूत्र है ईको एन ओ क्या करता है ऊ को व करता है अस का अच परे है तो ऊ को व तो ऊ को व कर दिया तो क्या बन गया वस क्या बन गया मिला दीजिए वस।, वस।, वस।, वस।, वस वेरी नाइस वेरी नाइस वस असर कर देंगे तो क्या हो जाएगा वह वह तो ये वह जो बहुवचन है वह क्या हो गया जी सुम एक बचन राम द्विवचन राम बहुवचन गुरु एक बचन गुरु द्विवचन गुरु बहुबचन हो गया ना जी ऐसे ओह एक बचन ऊ दि बचन वह बहुवचन समझ में आया जी. तो यहां पर वह जो है बहुबचन है तो हम कह सकते हैं कि वह यदि मैं कहूं उच्च उच्च ऊश्च इति वह एक हो गया तो ये वह में कितने उ मिले हुए हैं इतने तक किसी को शंका है समझते जाएंगे यदि नहीं समझ में आएगा तो फिर आगे कुछ नहीं समझ में आएगा क्योंकि धीरे धीरे वह ये एक शेष हो गया उसे आकर के वह बन गया तो ये जो वह जो है बहुवचन है तीन ऊ इसमें मिला हुआ है अब आगे चले अब वह जो है वा कष्ठि क्या बनेगा वाम। वा क्या बनेगा uh. वा बने बहुवचन षष्ठी बहुवचन बहुवचन वी बने वाम काल वस्थिता परसमा वाम कालह कालह तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका हिंदी अर्थ बताइए प्रतीक जी इसका बताइए जी वाम कालह माने वा काल काले उच्चारणकाल काले समय टो पर काल का मतलब मत उच्चारण का समय उच्चारण का काल उच्चारणकालो व्यार्थ का हुआ आप बता सकते है व का अर्थ यदि आपको पता है तो वाम का अर्थ हो जाएगा व माने ऊ मतलब क्या है जी ऊ और वाम षष्टी है तो क्या हो गया ऊ के उच्चारण काल वाम काल ऊ काल का अर्थ हुआ ऊ के उच्चारण काल समझ में आया प्रत्येक जी आपको समझ में आया हा जहां नहीं समझ में आएंगे आएगा तो पूछेंगे वाम, काला काला। वाम उ, उ उ, उ उ, काल ऊ काल वाम माने एक मात्रिक ऊ दो मात्रिक ऊ तीन मात्रिक ऊ के उच्चारण काल क्तिमकाल ऊ काल मन्य वा मातृक ऊ मातृक ऊ त्रि मातृक ऊ के उच्चारण काले ह काल का अर्थ कुलीप जी आ समझ मे आरा है राजल्ला जीको समझ मे आरा है वा वाह वाह वाह वाह वाह वह आएगा विसर्ग है ना जी वह तो जब विभक्ति बन विभक्ति पदम न प्रंजित बिना पद का तो हम शब्द का प्रयोग कर ही नहीं सकते संस्कृत में केवल वह का प्रयोग नहीं कर सकते वह माने राम का प्रयोग कर सकते है राम का प्रयोग नहीं कर सकते रामो का प्रयोग कर सकते केवल राम का प्रयोग नहीं कर सकते रामाह का प्रयोग कर सकते राम का प्रयोग केवल नहीं कर सकते राम का प्रयोग करना गलत है रामाह ऐसे ही जब हम पद बनाएंगे संस्कृत में तो वह ही होगा ना जी उष्ट उठ उ वह पद में वह हो गया और वह का षठी बहुवच हमने बताया कि वाम और वाम के ऊ काल ऊ काल का तो समास हो गया। तो वाम का अर्थी बुद्धि लगानो लगा रहा होलिराजभल्ला जी क्षे ऊपर का, का क्या मतले उच्चारण काल वेरि nice, ब अच्छा हो गया, समझ में आ गया आपको अ उच्चारणकाल अनन्तरकाल हा कुलीपी बोलिए का उच्चारण उकाले जी वेरिकी बोलिए का उच्चारण nice. का काल है वो ऊकाले उकाल, है। उकाल है। और उनको आपके पत्नी को समझ में आ गया हाँ उनको भी उनसे भी अभ्यास करवा लीजिएगा तो ऊ के उच्चारण काल अब क्या है यहां पर जो काल है ये दो बार काल का उच्चारण करना है एक तो ष्ठी तुम सम है और फिर बहुब्रीह यह है ष्ठी तत्पुरुष गर्भ बहुब्री जैसे जा के गर्भ मे होता है वैसे उ में मे समास समासऊ काल बहुब्री समासे उ बहुब्री क गर्भ मे षष्ठी तत्पुरुष समास है।, तो इसका है वाम काल अलग केगे तु वश का हो वैसे उ काल काल यश ऐसा भी केगे काला मे बा एक जो है ये कर देंगे, दो काल इसमें पढ़ा हुआ है काल काल जैसे हल हल ऐसे काल काल है मैने काल में महर्षि पाणिनी जी ने एक ही काल से दो बार काल कहना चाह रहे हैं तो समझने वाला इसका उच्चारण करेगा वक्ता तो एक ही बार उच्चारण करेगा एक ही से दो अर्थ का बोध कराएगा और जो बोधा है जो श्रोता है उसकी आवृत्ति कर देगा भाई हमने कहा मित्र जो होता है मित्र जो होता है सही रास्ते की ओर ले चलता है मित्र जो होता है मित्र प्रकाश की ओर ले जाता है अब इसका अर्थ बताइए मित्र वही है जो प्रकाश की ओर ले जाता है प्रकाश मने सही रास्ता की ओर तो यहां पर मित्र का मतलब क्या हुआ हमने तो बोला मित्र परंतु मेरे मन में भावना है मित्र कहने से कि मित्र का अर्थ सूर्य भी है और मित्र का अर्थ दोस्त भी है तो मित्र प्रकाश की ओर ले जाता है तो बताओ सूर्य प्रकाश में ले जाता है बने रास्ते पर अंधकार तो हमें सही रास्ते पर थोड़े ले जाएगा सूर्य के प्रकाश में हम रास्ते पर खिक चले है जो प्रकाश को ले जाए सही रास्ते पर ले जाए। मित्रकार जैसे मेरी भावना है कि मैं मित्र मैं मे आपया और मैं एक वाक्य लिख दिया दया यदि किंगे तो कहेंगे ना आचार्य जी का यहां पर मित्र का अर्थ है एक ही शब्द आचार्य ने उच्चारण किया है परंतु उनकी भावना मित्र का अर्थ दो है एक सूर्य भी है और एक दोस्त भी है इसलिए मित्र मित्र का आवर्तन कर लो उसकी आवृत्ति कर लो मैंने दोबारा बोलो मित्र मित्र तो वाला सुनने वाला उसका दो बार उच्चारण करेगा कि आचार्य जी का कहना ये है और आचार्य जी का कहना यह है तो ऐसे ही मित्रो या महर्षि काल शब्द का किया है दो बार का उच्चारणु इच्छ बहुबरी कर्ना चाते षष्ठी तत् पूर्वमास यस्य या वा काल यस्य क्या बोलिए व काल यस्य काग बोलिए पच्छेद कग्रह कजे वाम काल तत् समझा काला, काला जोड़ दीय आगे और यस्य जोड़ दीय बहुब्री समास यस्य हो जाता है यस्य यश य शाम बहुब्री वा यस्य उ काल काल यस्य का हा जी बोलिए वस्य उ काल काल यस्य बहु सुन्दर उ काल कालस्य जी आप बोलिए वामकाल काल काल काल यस्य उकाल काल प्रतीक जी आ बोलिए वामकाल काल यस्य उ सकते हैं हा वामकाल काल काल कालस्य क कुलदीप जी जी वश उ काल काल काल वेरि काल काल तु मोल वश इति उ कालका मत उ काल हुआ जैस वामकाल उ काला, है, काला है, nice. उ काल काला, काला यश सोपि उ कालो वाम का मात्रिकु, मात्रिकु, मात्रिकु, काल मैंने एक मातृक ऊ दो मात्रिक ऊ तीन मातृक ऊ के उच्चारण काल अब यहां पर जो है पाला जो वाम काला है वहां पर काला में ईव आ जाएगा क्या आएगा जी जैसे मैं कहूंगा कि सिंह अयम मानव कह सिंह अयम मानव जो मानवक है यह जो बालक है सिंह है इसका मतलब क्या हुआ जी सिंह के समान यम मानव कंह इति यही कहेंगे इसका मतलब यह मानव सिंह के समान है ये अर्थ हुआ की नहीं जी हुआ. मानव कभी सिंह होगा नहीं। नहीं। सिंह होगा तो उसको बिल्ली तरह मुख होना चाहिए ना वो चार पैर होना चाहिए ना पूछ होना चाहिए ना जैसे सिंह वैसा तो है नहीं है मानव अब, अब क्या करेंगे तो वहां तो पर क्या हो जाएगा लक्षणा क्या हो जाएगा सिंह जैसा. इब किसी को शंका इसमें अब चलिए आनंद जी से अर्थ करवाता हूँ अहं ब्रह्मास्मी इस्का अर्थ कजे अहं ब्रह्मास्मी ब्रह्मे ब्रह्म हा हम ब्रह्म के मैं म्रह्म के समान हा मूक्ति ब्रह्म हो सकता ब्रह्म तो अनंत है ब्रह्म सर्वशक्ति मान है और दुर्जन तोष न्याय से क्या बताया मैं दुर्जन तोष न्याय समझते है ना दुर्जन तोष न्याय का मतलब दुर्जन माने दुष्ट और तोष माने संतुष्ट यदि मान लो कोई हठी व्यक्ति है तो जो दुर्जन व्यक्ति है जन व्यक्ति शांत नहीं होता है तो पहले उनकी बातों को मान लो और उसकी बातों को मान करके फिर उसका खंडन करो क्योंकि सीधे यदि नहीं मानोगे तो वो तो अपने पर अड़ा रहेगा पहले उसकी बातों को मान करके उसके उसको शांत करो और फिर उनसे जो करवाना है करवाओ जिसको बता दुर्जन तो दुर्जन को संतुष्ट करने वाला न्याय बार बार महा आवास में आएगा कि पढ़ेंगे तो दुर्जन तोष न्याय तो ऐसे ही दुर्जन तोष न्याय से यह मान लिया जाए कि परमात्मा अखंड जो है खंड हो गया सखंड हो गया वह जन्म ले लिया उसका टुकड़ा हो गया ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख दुर्जन तो न्याय से इसको मान भी ले तो मान भी लेंगे तब भी जब व्यक्ति जन्म लिया तो उसके अंदर शक्ति सीमित हो गई उसके अंदर ज्ञान सीमित हो गया तो उस समय चाहे कुछ भी वह ब्रह्म नहीं होगा वह जब तक मां के गर्भ में नहीं आया तब तक वह ब्रह्म है परंतु जब ही मां के गर्भ में आ गया तो ब्रह्म तु हुआ सर्शशक्तिमा ब्रह्म तु ब्रह्म तु हा है ओम् ब्रह्म तु हा हो ओलेडिङ्ग्रह्म वी ब्रह्म अज्ञानता के जीप बा जीव बन गया तो जिस समय जीव है उस समय ब्रह्म न तु दुर्जन्तु न्यायि मन मे लेक मन ले कि ब्रह्म ही जीव है जीव ही ब्रह्म है ऐसा मान भी लें तब भी जिस समय जीव है उस समय ब्रह्म नहीं है तब जो है जिस समय जीव है अविद्या से ग्रसित है क्योंकि ये जो है नवीन वेदांति वाले जो है वो तो यही कहते हैं ना कि जो है जीव जो है जीव ही ब्रह्म है जीव में ब्रह्म ही जीव है ब्रह्म में जो अविद्या आई वह जो पाधि उपाधि आन ब्रह्म हि जीव बनगि ऐसा मन भी लिया जाए। तो जिस समय जीव है उस समय ब्रह्म नर्ता जी पर ब्रह्म अनन्तर ब्रह्म तो मैं ब्रह्म के समान हूं हा ब्रह्म मैं की के समान कु वैसे ब्रह्म की नी के गुणो धारणी मे व्रह्म सिंह के गुण धारण के समान हो सकता है, के गुण, करके के, समान हो सकता है। के गुण को जीव मे धारण्यक्ति गाय के समानता है परन्तु गाय कवि सकता गधा के गुण को धारण करके व्यक्ति गधा के समान हो सकता है परंतु वह गधा कभी नहीं हो सकता तो ऐसे ही जैसे वहां पर भले ही इव नहीं है समान शब्द नहीं पढ़ा हुआ है तब भी हम समान अर्थ लेते हैं ऐसे ही ऊ काला काला य या वाम काला काला यस्य तो यहां पर काला का मत है काला इव काला यस्य तो अब क्या अर्थ ऊ मन्य एक मात्रिक ऊ दो मात्रिक ऊ त्रि मात्रिक ऊ के उच्चारण काल के समान उच्चारण काल है जिका ऊ काल क्या अर्थ हुआ जी ऊ काल वाम काल इलो य का क्या अर्थ हुआ जी बोलिए अनंत जी आ, एक मात्रा, द्वी मात्रा, द्वी मात्रा, द्वी मात्रा, जो काल है आ, फिर ध्यान से सुनिए नहीं सुने ऊ काल काल ये मान वाम काल काल यस मान वाम काल व काल यश वा काल इव काल यश ऐबा बहुप्रिय कि मात ऊ त्रि मात ऊ क उच्चारणकाल कमान उच्चारणकाल है जिका मातृक ऊ दो मातृक ऊ औन मातृक ऊ के उच्चारण काल के समान उच्चारणकाल है जिसका उसका नाम है जिकालिए वाम है, है, का है, काल इव काल यस्य का कर्माकिमािमात्र उच्चारण काल कारणकालका nice. वेरि राजल्ला जी क्या इसका मतलब हुआ mm, mm. उच्चारण काल कारण काल है जिसका, जिसका? एक मात्रिक, मात्रिक, मात्रिक, के काल के समान जिका मातृक त्रि मातृारण काले समकाली का हा मत बोलिए प्रतीकजीरि उच्चारण कालकालीपीमा ऊच्चारणीनामािमातृ उच्चारण कालारण कालकाल तो जिसका मन जि वर्ण का यस्य वर्णस्य जि वर्ण का उच्चारण काल उच्चारण का टाइ एक मातृक ऊ के समानोगा मातृक ऊ के समानोगा औक ऊ के समानोग वर्ण का नै उकाल वो सभी वर्णगा ऊ काल समझ गी तु उ काल भी है। तो इसका मतलब कि जिस का विशेषणर्ण स्वर्ण उच्चारण मातृक ऊ कमो तीन मातृक ऊ के समान जि स्वर वर्ण का उच्चारणर वर्ण का, का हकालग अच्छ अस दीर्घ जो है उ काल इव कालो यस्य इति उ काल बहुव्री समासो केगे षष्ठी सस्थ, तत्पुरुष गर्भ बहुव्रीहि का केगे जी षष्ठी तत्पुरुष गर्भ बहुव्रीहि षष्ठी तत्पुरुष उ काल मे गर्भ मे है य समो बताोडतो बताया हु असीर्घप्रता मे समास है स्व्च दीर्घ प्लुत ह्रस्व दीर्घ प्लुत ये इतरे तर योग द्वंद हो गया ये इसी सूत्र से पता चलता है कि समाह द्वंद समास वैसे सामान्य रूप से प्रायः नपुंसक लिंग में होता है परंतु ये पुमलिंग पढ़ा हुआ इसका मतलब कि कभी कभी पुमलिंग में भी हो जाता है समाह द्वंद्व समास तो क्या अर्थ हो गया ह्रस्व दीर्घ प्लुत तो यहाँ पर एक मातृक दो मातृक ऊ त्रीमात्रिक के उच्चारण काल के समान उच्चारण काल है जिस ह्रस्व वर्ण का वह ह्रस्व वर्ण ह्रस्व दीर्घ अपलुत संजक हो वह ह्रस्व दीर्घ पुत संजक होता है वाम काल इव कालो य वर्ण से सवर्ण ह्रस्व दीर्घ प्रजक भवती मने एक मात्रिक उ, दो मात्रिकातृक मात्रिक ऊ के उच्चारण काल के समान जिस अचवर्ण का उच्चारण काल होगा उस अचवर्ण का नाम है उस स्वर वर्ण का नाम है ह्रस्व एक मात्रिक क्रम से एक मात्रिका नाम हो जाएगा ह्रस्व दो माथ्रिका नाम हो जाएगा दीर्घ और त्रिमात्रिक का नाम हो जाएगा प्लुता समझ में आया माने इसमें कोई संदेह तो नहीं ना किसी को हाँ तो एक मातृ मात, एक मातृ ह्रस हुआ दो मात्रिक दीर्घ हुआ त्री मात्रिक प्लुत हुआ अच्छा जी अब इसमें मैं अपने तरफ से ये शंका उठाता हूं आपको उठाना चाहिए था पर तुम्हें उठाता हूं देखो मैं यदि कहता हूं चितकबरी गाय हैं जिसकी उसको चित्रगु कहते हैं जिसके पास चितकबरी गाय है उसको कहेंगे चित्रगु जिसके पास सफेद गाय है उसको कहेंगे शुक्ल गु तो जिसके पास चितकबरी गाय है या सफेद गाय है या धबली गाय है जो भी गाय है उस व्यक्ति जैसे मान लीजिए प्रतीक जी गौ पाले हुए हैं सपोज दैट कि प्रतीक जी गौ पाले हुए हैं गौ पालन करते हैं उनके पास गाय है सफेद गाय है या तो सफेद गाय हुआ तो प्रतीक जी का नाम हो गया शुक्ल चितकबरी गाय हुआ पाले हैं तो चित्रगु, गु धबली गाये पाए पाले हुए तो धवल जो भी है काली गाय पाले हुए तो कृष्णगु तो प्रतीक जी का नाम हो गया ना कृष्णगु प्रतीक जी का नाम हो गया कृष्णगु धबलगु, गु तो मैं कहूंगा अनंत जी से अनंत जी चित्र गुम तो किसको लाएंगे अनंत जी आप गाय लाएंगे कि चित्रे ले वेरि चित्रकरी चित्रकरी कामे बित्कबरी गाय पे हैले चित्रगु हुआ मे कु अनन्त चित्रगुम आनय चित्रगुम आह्वयतु चित्रगुण पश्य म करो थे तो आप जो है चित्र चित्रगु से प्रतीक जी को ही ग्रहण करेंगे चित्रगरी गाय का ग्रहण नहीं करेंगे करेंगे ये नहीं। तो ऐसे ही ऊ काल हमें अब चलिए कि एक मात्रिक उ दो मात्रिक उ मातृक उतृक ऊ के उच्चारण काल के समान जिसका उच्चारण काल है जिस अचवर्ण का उच्चारण काल है तो अचवर्ण कितने हैं उि नैस नौ है वैसे अभी बाईस नौ आएगा मूल तभी बाईस समझ में आएगा तो नई उन रिल एंग औे जो चार जो सूत्र है ओंग ऐ औच ये जो चार सूत्र है इसी का आई उनका और अच का छ तो अच बन गया अच में आई उ री, ल, री, ए ओ अच हुआ ना जी सॉरी नौ वर्ण हो गया ना इस नौ वर्ण का नाम अच है उसमें से ऊ को यहां पर ले लिया कि एक मात्रिक उ, दो मातृक ऊ त्री मात्रिक के उच्चारण काल के समान जिसका उच्चारण है तो इसका मतलब है अ औ आण का तु ग्रहण नहीएना राजल्ला चित्रकू जो हमने उदाहरण दिया उसके आधार पर होना चाहिए इसका ग्रहण नहीं नहीं होना चाहिए प्रतीक जी आपको समझ में आया प्रश्न नहीं नहीं वापस एक पर बताइए अच्छा मैं बोला आप चित्रगबरी गाय पाले हुए हैं तो आपका नाम क्या हो गया हाँ जी चित्र चित्र हो गया आपका नाम और यदि मैं अनंत जी को बोला कि चित्रगु को लाओ तो किसको लाएंगे, लाएंगे प्रतीक कि जी को लाएंगे प्रतीक को लाएंगे तो बताओ कि वहां पर गाय तो नहीं लाया जा रहा है तो ऐसे ही यहां पर इसका मतलब की बहुगरी में जो है गाय का नहीं हो रहा है तो ऐसे ही यहाँ पर ऊ में एक मातृकू दो मातृकू त्रिमात्रिक उच्चारण काल के समान जिसका उच्चारण काल है उस, उसका नाम ऊ काल है तो उल से तो ओ री री औ तो ले लिया जाएगा परंतु ऊ नहीं लिया जाएगा क्योंकि ऊ से तो जैसे चित गबरी गाय नहीं लिया जा रहा है समझ में आया तब तो इसका मतलब है हस्व दीर्घ प्लुत नाम अ ई ऊ सी अस्व दीर्घ प्लुत परन्तु एकु एक दो मातृ कुत्रि मातृकु जैली कि जालकासीर्घ पीस मतले नी सकतांकानि आसक्ति सभी को प्रश्न समझ में आ गया कुलदीप जी समझ में आया आपको आगे आचार्य जी अब इसका उत्तर सुनिए अब दूसरा उदाहरण दे रहा हूं मैं कहा जिसका पेट लंबा है जिसका पेट लंबा है उसका नाम होता लंबोदर तो मैं कहूंगा लंबोदरम आनया लम्बोदर का अर्थ हुआ कि लंबा है उदर जिस्का लम्बोदर का का अर्थोदर लम्बा है उदर जिकाम्बोदर मे कहगा लम्बोदरम् आनया तु कि लेङ्गे लम्बोदर उदर लम्बा है लम्बा पेटो लाये उरी या हा कि लंबा है उदर जिसका, उसको लंबोदर जिका लम्बोदर लम्बोदर जि चित्रगु चित्रकरी गाय जिकाबरी गाय को ने तो ऐसे ही लंबा है उदर जिका पदारम्बा उदर लम्बा उदर लम्बा उदर व्यक्ति यदि काटक लाये लम्बा पेटा देगे जा चबरी गाय हा दे है व्यक्ति लाते है का लम्बा पेटो हा देगे व्यक्तिको लाये बोलिए न मतले हुआ लम्बा उदर सहित व्यक्ति को लाया लम्ब कर्णा जिका लम्बा का हा व्यक्ति ला सहित व्यक्ति लायाम्बरम् आनय पीत है अम्बर जिका वस्त्र जि व्यक्ति ने पीला वस्त्र पहना हुआ हैको लाओ तु क्या कपड़े पहने हुए सही व्यक्ति को लाइए कपड़े कपड़े कपड़े को हटा देंगे उस व्यक्ति को नंगे ले आएंगे ऐसा तो नहीं होता ना जी नहीं, नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ हमारे सामने दो तरीके का उदाहरण है एक चित्रगु है दूसरा लंबोदर है दोनों तरीके का व्यवहार लोक में होता है चित्रगु के व्यवहार में देखा जाए तो चित्र गरी नहीं आता लंब उदर में देखा जाता है कि लंबा उदर सहित आता है लंब, लंबे कान सहित आता है पीले वस्त्र सहित वाला व्यक्ति आता है तो इसका मतलब हुआ कि बहुबरी दो तरीके का है बहुबरी कितने तरीके का है जी दो तरीके का दो तरीके का है ऐसा तरीका बना है जिसमें वर्ती पदार्थ लंबा उधर है जिसका वर्ती मैंने जो लंबोदर शब्द है उस लंबोदर शब्द में लंबा उदर लंबा ये वर्ती पदार्थ होता है समास में जो वर्तमान होता है शब्द उसको वर्ती कहते हैं तो वर्ती पद का जो अर्थ वर्त है वर्ती पदार्थ तो देखा यह जाता है कि एक तो में वर्ती पदार्थ सहित आता है व्यक्ति और दूसरे में देखा जाता है कि वर्ती पदार्थ रहित व्यक्ति आता है तो ऊ काला में जो वाम काल ई व कालो यश इसको किस कैटेगरी में रखेंगे रखना चाहिए यदि आप चित्रगु के तरफ रखते हैं तब तो उसकी रहसा नहीं हो पाएगी और यदि इसको लंबोदर के कैटेगरी में रखते हैं कैटेगरी चार में ठीक कर रहा हूं क्या ल, उसके विभाग में रखते हैं भाग में रखते हैं तो फिर एक मातृ को दो मातृकू त्रिमात्रिक की भी धस्तु संज्ञा हो जाएगी तो हमें तो अभिष्ट क्या है हमें तो अभिष्ट ये है कि ऊ जो एक मातृक दो मातृक त्रिमात्रिक जो ऊ है इसकी भी रहूत सज्जा हो इसलिए इसको हम किस विभाग में रखेंगे वर्ति पदार्थ सहित वाले में रखेंगे और वर्ति पदार्थ सहित वाले जो बहुबरी होता है उसको कहते हैं तद गुण सम विज्ञान बहुब्री मान देर टू टाइप्स ऑफ बहुबरी वैसे चार प्रकार का हो गया बहुबरी एक समान अधिकरण दूसरा व्यधिकरण बहुप्री समानाधिकरण जो बहुबरी है उसके दो भेद हैं तदगुण संविज्ञान बहुब्री और अतदगुण संविज्ञान बहुबरी जब समास प्रकरण आएगा तो समास में भी इस सबको मैं जिक्र करूंगा पढ़ाऊंगा परंतु अभी ये आ गया प्रसंग इसलिए अभी बता दे रहा हूं अभी बता रहा हूं तो उसमें बताऊंगा तो जल्दी समझ में आएगा तो चार प्रकार के बहुबरी समास दो प्रकार का समानाधिकरण बहुब्री व्यधिकरण बहुप्री और समाधिकरण बहुब्री दो प्रकार का तदगुण संविज्ञान बहुप्री और अतदगुण संविज्ञान बहुप्री तो या जो समाधिकरण बहुब्री है ऊ काल वाम काल एवं यस्य काल एव कालो यस्य समानधिकरण बहुब्री है उस समाधिकरण बहुत में तदगुण संविज्ञान बहुबरी है मने जिसमें उस का जो गुण है विशेषण है वह भी यदि साथ में संविज्ञान हो रहा हो उसका भी ज्ञान हो रहा हो तो उसको तदगुण संविज्ञान बहुबरी कहते हैं तो तद्गुण संविज्ञान बहुबरी यहां पर है इसलिए एक मातृ को दो मातृ को को, इन तीनों मैंने इस सहित जो उच्च मान उच्चारण का वाला अच्छा है उस सब का नाम प्लूत है समझ गए जी जी समझ गए सभी को समझ में आ गया अच्छा जी अब एक और चीज इसको दूसरे तरीके से भी समाधान दे सकते हैं यदि हम इसको असदगुण संविज्ञान माने तब इसका समाधान क्या है तब इसका समाधान यह है कि देखो महर्षि पाणिनी जी सुबह में साधना कर रहे थे ध्यान में बैठे हुए थे क्योंकि ध्यान में बैठ करके इतने सुंदर तरीके से सूत्रों को लिखे एक अर्ध अक्षर भी अनर्थक नहीं है पूरे अक्षर की तो दूर दूरी बात है सूत्र की दूरी केवले मण्डन किया बुद्धि विलास बुद्धि बाता महर्षि पतञ्जनी जी कते है क्या श्रद्धा है पाणिनि जी कोगो प्रति ऐ श्रद्धा चे पण्डिनि जी का हे पूर्णरूपे भक् बनना चे महर्षि पतञ्जनी जी कहते है कि जो पूर्व अपने मुख को पूर्व की ओर करके सूर्य की ओर मुख करके और प्रातः काल पूरे ध्यान में समाधि हो करके जिन्होंने इस सूत्र का प्रणयन किया हो उसका एक भी वर्ण अनर्थक कैसे हो सकता है उनका ए अक, अर्थ अक्षर भी कैसे अनर्थक हो सकता है इसलिए हमारे ऋषि जितने भी हुए हैं उन्होंने जो होने इत्यादि लिखा है उनका एक भी वर्ण नहीं है. यदि हमें हता समझने, समझने का प्रयास करना चाहिए. परन्तु यदि नही समझा हरि बुद्धि वहा वहां नो ऋषि वह को बुद्धि नीति ऋषिने वैसे लिखडाला ऋषितत्व वैसे न प्राप्त होता है, मंत्र जो जो है, होता है, जो पूरे परमात्मा के साथ अपने आप को संबंध करके और फिर जो वह लिखता है वह साक्षातों की संप्रज्ञात समाधि उसी की होती है सम मतलब वह जिस पदार्थ पर उसने मन एकाग्र किया उसका हर कुछ अच्छी तरीके से ज्ञात हो जाता है तो संप्रज्ञात समाधि में लिखा करते हैं और असंप्रज्ञात समाधि में लिखा करते हैं इसलिए उनका एक भी अनर्थक नहीं हो सकता तो यहां पर ऊ जो है इसमें हम ये जो समाधान देंगे क्योंकि यहां पर हमने शंका संक, तो किया शंका किया केवल बुद्धि को बढ़ाने के लिए बुद्धि को विकसित करने के लिए है बोल रहे है? कि, एक सबसे पहला ही सूत्र है पारिभाषिक सूत्र है उसका क्या नाम है वो बोल रहे न ही संदेहाद न ही संदेहादा करके है कि आ, ना मैं भूल गया पहला ही है और का पहला सूत्र यदि होगा तो देखिएगा मैं अगले सप्ताह बताऊंगा देख करके न ही संदेहादलक्षण मने यदि किसी चीज पर संदेह हो जाए सूत्र के ऊपर तो संदेह मात्र सेना से चाहिए हमें उस पर हाँ याद आ गया व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति न ही संदेहा परिभाषा कि व्या के वाक्यों पर यदि हमें संदेह हो जाए तो हमें उसको व्याख्यान से उस संदेह का निवृत्ति करना चाहिए केवल संदेह मात्र से वह सूत्र असूत्र नहीं हो जाता तो ऐसे ही यहाँ पर हमने जो संदेह किया बुद्धि विकसित करने के लिए किया इस पर महर्षि पानिनी जी के ऊपर अंगुली उठाने के लिए नहीं किया वो हमारे भगवान हैं हमारे वो पूज्य है तो यहाँ पर हमने जो शंका की उसका उत्तर ये है कि भाई चित्रगु के में भी जब हम ऊ काला रखते हैं तो उसके बाद भी राहूर्त हो जाता है क्या जी में काल, में ध्यान कर रहे हैं उस ध्यान में मे सूत्र का प्रणयन पर, उन् उदाहरण बोलता है कुकरु मुर्गा है मुर्गा जो बोलता है कुकुरुकू रस तीनों का उच्चारण करता है एक मात्रिक दो मात्रिक तीनों का त्रिमात्रिक सबका उच्चारण करता है तो कुकुरु कुछ सुबह में उच्चारण करता है वह जो बोलता है उसका अनुकरण इन्होने किया है वो कुकुरु कुला ऊ है ये और उस उ को लेकर के करें कि देखो जैसे मुर्गा मुर्गा का जो रव है कुकुट का जो रब है रब माने शब्द स्वर कुक्ट का कुक्ट का जो ध्वनि है उस कुक्ट का ध्वनि जो हो रहा है उसका ये अनुकरण किए हैं महर्षि पानिनी जी भगवान पानिनी जी और ये कह रहे हैं कि उसके उच्चारण काल के समान जिसका उच्चारण काल है तो उसका में अयुरिली सब आ गया तो उसका नाम सुदीर्घ संजा है तो हम यदि चित्रगु साइड में रखते हैं तब भी इसका समाधान हो जाता है इसका समाधान ये हो जाएगा कि यहाँ पर ऊ से वह अच वाला उ नहीं है यहाँ पर ऊ से लिया है कुकुरु कु है समझ गए जी जी समझ गए हाँ तो दोनों तरीके से जो है हम समाधान कर सकते हैं तो ऐसे अच का नाम ऊ काल वाला जो अच है एक मात्रिको दो मात्रिको मातृको ता कारणकाले समा जका उच्चारण काल है अच्छ का उच्चारणकाल क्रम हस्व ह्रस्व मात का दीर्घ औ काल है यहा भगवान् दयानन्द जी मी कहते हैं कि उनके है कि उच्चारण समय का लक्षणने समय मे अङ्गुष्ठ ये बता रहे एक मात्र दो मात्र को समझा रहे हैं कि अंगुष्ठ जो है अंगूठा जो है उसका जो मूल नारी है जहां पर हम डॉक्टर लोग जो वैद्य लोग देखते हैं उनकी जो नारी की जो एक स्वस्थ व्यक्ति जो है उसकी बात स्वस्थ व्यक्ति की नारी एक बार में जो धड़कता है गति करती है, होता है उतने समय में रस का दो बार में दीर्घ का और तीसरे समय में आ, तीन बार जो होता है काल में का करना चाहिए ऐसा काले उच्चारणी उदाहरण उच्चारण और अङ्गुष्ठी ना नारी सी सकते हैर तीसरा सीखने के लिए हम कीन पक्षी आपको बता हैं। कौवा क्रो का का, का उससे दीर्घ सीखिए और नीलकंठ चाष जिसको नीलकंठ से जो है आप जो है ह्रस्व सीखिए और कोयल से जो है आप प्लूच सीखिए कोयल प्लू का उच्चारण करता है कौआ दीर्घ का उच्चारण करता है और नीलकंठ रस्व का उच्चारण करता है तो उससे हम सीख सकते हैं उच्चारण या मुर्गा से सीख सकते हैं उच्चारण या अपने जो अंगुष्ठ के मूल जो नारी है उस समय स्वस्थ जब हम रहते हैं उसके आधार पर हम उच्चारण सीख सकते हैं तो यह आपको हृष्य के समय बताया आप उसके उदातादी के आधार पर उसका भेद बताएंगे उच्च उदाता नीचे उदाता समाहरा स्वरिता यह थोड़ा चलेगा क्योंकि यह भूमिका है अभी महर्षा जी तो छोटा छोटा चो, छोटा करके इन्होंने कर दिया है परंतु पढ़ाने वाला इस पर मैंने विशेष व्याख्या करता है तो उदात अनुदात स्वरित लघु गुरु दीर्घ संयोग इतना अभी है स्वर के भेद ये हम अगले सप्ताह बताएंगे आज हम जो है सुन नहीं पाए इनसे अष्ट परन्तु अगले सप्ताह हम थोड़ा सा पढ़ा करके सुनेंगे आपका यदि कोई भी आप लोगों का प्रश्न हो तो पूछिए कोई नहीं है? जी नहीं अच्छा तो मंत्र पाठ करें? जी ओम पूर्ण मधर्ण पूर्णा पूर्ण मुगचते पूर्णस्थाय पूर्णमेवावशिष्य ओम शांति शांति शांति <क्षण> नमस्ते जी, नमस्ते जी। नमस्ते, नमस्ते जी और अन्य